विचार चल रहा था कि शब्द द्रव्य है क्योंकि साक्षात इंद्र से संबंध के द्वारा ही वो ग्रहण हो जाता है साक्षात इंद्र संबंध के द्वारा जो ग्रहण होता है वो अधिकतर जैसे आंक से साक्षा या अगर जो साक्षा जो साक्षात ग्रहण हो गया घट का घट क्या इस परंपरिया है वो गुण ऐसा उनका काम है घट में रूप साक्षात नहीं है ना पहले तो घट का अंक से संयोग हो गया अंक ने के से संयोग कर लिया घट में समय समय से रूप था तो संयुक्त समवाय हो गया ना परंपरा हो गई तो रूप और गुण जाति वगैरह वो ग्रहण करने के लिए परंपरा संबंध होता है और रूपत्व के लिए और भी संयुक्त समय समवाय तो साक्षात जैसा ग्रहण रहा वो केवल संयुक्त समय होता है और जिनका ग्रहण कर रहे हो हमेशा द्रव्य होता है साक्षात संबंध से इंद्रिय का संबंध से कभी भी गुणों का ग्रहण नहीं होता अतः यह शब्द को भी द्रव्य मानना चाहिए ये कह दिया कौन प्राभाकरण निमांस गण विशेष रूप में प्रभा कर करना है मान्य नहीं है इसलिए अब वैशिष्य क्या करेगा खंडन करने के लिए खुद कुछ नहीं बोलेगा भट को भड़ा दे आपसे तुम लोग लड़ो कहते देखो साक्षात इंद्र साक्षा क्यों संबंधे विशेषणी व्यर्थ है विशेषणी व्यर्थ व्यर्थ विशेषणत्व क्यों विशेषण व्यर्थ है क्योंकि हमने बोल रहे हैं कुमारी भट्ट का उनका कहना है गुण और द्रव्य भेदाभेदवादी है वो भेदा भेदवादी पूरा भेद मानते हम लोग वैसे शिक्षा नहीं आएंगे। थे कुमार भेदा भेदवादी भेद है उनका कहना है कि देखो एक घट का जैसे चक्षु के साथ संबंध होने से घटरूप का ग्रहण होता घट का ग्रहण होता है साथ साथ घट रूप का भी ग्रहण होता है उनके यहां संयोग ही संबंध संबंधी संबंध ही संयोग और संबंध दोनों पर्यवाची है कुमार भट्ट के लिए संयोग और संबंध का चीज जो है वो पर्यवाची क्योंकि उनके यहाँ समवाही विशेष चीज होता है और संयोग होता है इस संबंध दो प्रकार का मानने की जरूरत नहीं है विशेष पदार्थ ही हो गया उसको संबंधात्मक मानो कि तुम्हारी मर्ज है संबंधा तो माने की जरूरत नहीं वो एक ऐसे पदार्थ है जो द्रव्य और गुण के बीच में जोड़ने वाला पदार्थ है समय को पृथक पदार्थ मान लिया और संबंध की बात कर एक और दूसरा कोई संबंध की जरूरत तो नहीं कुमार भट्ट का कहना है भेदा भेदवादी नाम रूपाधिर व्यवहित संबंधो नहीं अस्थि रूपाधि के साथ परंपरारूपी व्यवहित संबंध मानते ही नहीं है क्यों ना मानते हो तो भेदाभेद के वजह से तो द्रव्य में गुण अभिन्न है विषय दृष्टिया पदार्थ दृष्टि भिन्न है इसको द्रव्य कहूंगा उसको गुण घट द्रव्य है रूप तो गुण ये जो कहता हूं पदार्थ दृष्टि भेद मान रहे हैं वस्तु दृष्टि वास्तव में क्या है वो दोनों भिन्न है क्या यदि भिन्न हो जाए फिर घट तो को छोड़ो रूप को ले रूप को छोड़ो घट को ले बोलेगा आदमी ऐसा तो होता नहीं है घट को छोड़ के रूप को ला सकता है कोई रूप को छोड़ के घट को ला सकता है नहीं ला सकता अगर इसको अभिन्न भी मानना पड़ेगा यदि अभिन्न नहीं है अत्यंत अभिन्न फिर दो संज्ञाएं क्यों यदि कोई कहे अत्यंत अभिन्न दो वस्तु होगा और दो क्यों नाम द्रव्य उसको गुण क्यों क्या हो गए तब भिन्न भी है अरे भेदेद बाद में किस दृष्टि से भेद मानना है किस दृष्टि से अभेद मानना है विचार विषय उनका अपना है उनका कहना है जब संयोग से घट को ग्रहण करता हूं उससे अभिन्न रूप का हेतु साक्षात हो जाता है जब भाटगण द्रव्य गुण को परसर भेदा भेद मानते हैं हां। जैसे आप दूसरा क्या है जाति और व्यक्ति कैसा है भेदा भेद है सभी के मत में क्यों व्यक्ति का मरने पर भी जाति तो रहेगी ना लेकिन जाति व्यक्ति के बिना रह सकती है क्या जाति व्यापक कहा जाता है लेकिन के बिना जात जाति को अभी कहीं भी अभिव्यक्त नहीं कर सकती मनुष्य तो देखो ढूंढोगे हवा में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा उसके मनुष्य शरीर तो चाहिए तेरे तो मनुष्य तो दिखेगा मरने से वो मनुष्य प्रष्ट नहीं होगा मनुष्य इसलिए भिन्न भी है भी है व्यक्ति से भिन्न है क्यों वह व्यक्ति का मरने पर चीज रह जाता है इसलिए है क्योंकि वह जाति का स्वतंत्र रूपेण कहीं भी नहीं हो सकता। को करके जाति मात्र भी नहीं हो सकती अतः प्रभाकर तो जैसे आप जाति और व्यक्ति को भेदा भेद मानते हो वैसे हम द्रव्य और गुण व्यक्ति और गुण उसका भेद हम भेद मानेंगे इसीलिए परंपरा संबंध मानने की जरूरत नहीं रहा तो सब कुछ साक्षात से ही हो रहा है तो साक्षात विशेषण किसका व्यावर्तक होएगा? साक्षात इंद्रिय ग्राह्य विशेषण जो साक्षात है व्यर्थ हो गया क्यों उसका व्यावर्तक किसको व्यावर्तन करेगा व्यावर्तीबूत कोई दूसरा वस्तु है नहीं तब वो कहेगा प्राकर ठीक है ऐसे करता हूं साक्ष्य शब्द निकाल देता हूं और हे तो बना दूंगा स्व इंद्रियण गृहमाण स्वसंबद इंद्रियन गृहत्व शब्द स्वसंभ इंद्रिय गृहमाण तथा वैयर्थ्यम इंद्रिय पद से ऐसी स्थिति में तो इंद्रिय पद ही व्यर्थ हो जाता क्यों स्वसंबद्ध ग्राह्य मान सीधा कह दो स्व संबद्ध है गृह मानव इंद्र शब्दियों कोई जरूरत ही नहीं रह जाता है इतना ही नहीं बल्कि हम कहेंगे स्वपद भी व्यर्थ है, ग्राही पद भी व्यर्थ है स्वपद से ग्राही पद से उसके द्वारा व्यावर्तिक क्या है हु? क्या किसी के द्वारा अग्राही का ग्रहण हो रहा है एक जो विशेषण दिया जा रहा है को अग्राहन करने के लिए स्विशेषण दिया जाता है पर का व्यावर्तन करने के लिए विशेषण दिया जाए तो तरफ तो ग्रहण हो रहा होने योगी प्रत्यक्ष का विषय होता हो तो जब एक शब्द को हम लेकर व्यवहार कर प्रश्न उठाए शब्द गुण या द्रव्य है आप कर द्रव्य है उसको सिद्ध करने के लिए जो आपने हेतु दिया स्व संबद्ध इंद्र ग्राह तो स्व का इंद्रिका और ग्राह्य का इनके आवर्त क्या है पूछो प्रभाव को तब तो स्वश्ध नार्थक हो जाता है परसंबद इंद्र ग्रहत्व तो है क्या किसी द्रव्य में यदि परसंभ इंद्र संबद्ध है किसी अन्य से संबद्ध हो गया उसको अन्य ग्रहण कर रहा हो ऐसा कहीं नहीं है इसी प्रकार से स्व संबद्ध इंद्री विषय या इंद्री ग्राह्यत् तो जो आप कह रहे हो या ग्राह्यत्म से क्या कहना चाह रहे हैं क्या इसका स्व संबद्ध वस्तुओं में से ऐसी भी वस्तु है कि जो के हो और आपसे संबद्ध भी हो आपसे संबद्ध है और इंद्रियों से अग्राही है ऐसा कौन सा वस्तु है आपसे कोई वस्तु नहीं हमारे दिमाग में आती है फिर ग्राही शब्द होवर्ती नहीं रहा तो विशेषण वर्थ हो गया इसलिए बड़ा जबरदस्त यहां कुमार बट गाते हैं ये सारा तुम्हारा हेतु तो ही बेकार एक भी पद इस हेतु तो का नहीं रखा करना रूपी जो मुख्य प्रयोजन होता है उसके लिए इतने लंबी शब्द देने पड़ते हैं द्रव्य को सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई हेतु ही नहीं है। और पद ऐसा किसीवर्ती न होने से व्यर्थ हो जाता है कि भाट भाटमत में अद्रव्य के साथ संबंध कुछ चीज होता ही नहीं अद्रव्य के साथ इंद्र का संबंध हो तब तब कहे नहीं गए तो स्व संबंध इंद्राह कि अद्रव्य नाम पर चीजें रह गया? द्रव्य से भिन्ना भेदा भेदवाद में द्रव्य से भिन्न रहा नहीं गुण अत्य रूपा गुणारी के साथ इंद्र का संबंध कुमार भट्ट मानते ही नहीं है इसे स्वसंबद्ध विशेषण व्यर्थ हो गया इस प्रकार से सारे शब्दों के अर्थ कर दिया और संयोग और संबंध पद जैसा बता चुका हूं कुमार भट्ट के मत में पर्याय इंद्र संबंध का क्या फायदा इंद्रिय से संबंध होगा तो क्या होगा तो होगा ना तो फिर इंद्र विशेषण व्यर्थ हो गया क्योंकि संबंध कार्ति हमारे क्या है इंद्रिय संबंध हमारे करने की जरूरत नहीं है संबंध ग्रह तो संबंध ग्रह तो मतलब संयोग ने ग्राहित कि संबंध शब्द कार्ति आरती हमारे मत में संयोग है अच्छा इंद्रिय शब्द भी व्यर्थ हो जाता है इस प्रकार संबंध का पद का और इसलिए उनको क्या कुमार वटम एक और बात ध्यान रखने का संबंध शब्द मुख्य रूपेण संयोग अर्थ में है गौण रूपेण अन्य अर्थों में सामर्थ्य में योगी है योग्यता उसके पास है अतीन्द्रियतों को भी ग्रहण करने का वहां भी समन्वकर शब्द का प्रयोग योगी की इंद्रिय संबंध कह दिया जाता है लेकिन वहां समन्त कर नहीं देना कि बिना संयोग का योगी ने प्रत्यक्ष कर इसके बाद संबंध शब्द संयोग अर्थ नहीं है गौण हो जाता है अन्यथा योग्यता रूप साक्षा संबंध के द्वारा रूप आदि हो जाता है द्रव्य नहीं है तो योगी जो है परमाणुगत रूप को भी ग्रहण कर लेता है परमाणुगत रूप को भी देख लेता है इसके मतलब वहां भी आप साक्षा संबंध मान लोगे गिर रूप भी साक्षात प्रति विषय हो फिर रूप भी द्रव्य हो जाएगा या पति दे रहे कुमारी इसलिए क्योंकि अद्रव्य से भवताम ने संबंध अनुपात अद्रव्य से अद्रव्य कौन गुण सामान्य कर्म ऐसे द्रव्य है इनके साथ साक्षात संबंध प्राभाकर मानते नहीं है भवता मने वैशेषिक भी दोनों के कटे में मांस का दोष दे सकते हैं संयोग पर्याय और हमारे मत के हिसाब से करोगे संयोग और संबंध दोनों पर्याची है दृष्टिकोण से द्रव्य अलग है गुण अलग है और कुमार भट्ट के हिसाब से भी भेद-अभेदवाद में भी द्रव्य गुण अलग नहीं है इसे भगवताम का आप वैशेषिक दृष्टिकोण से कह रहा हो तो भट्ट भी उसी में आगे भगवताम कोटि में आ जाता है भगवताम ने संबंध अनपुमार संयोग संबंध यो पर्याय अन्य अन्य मैनेतक्ष्यता योग्यता संबंध, रूप संबंध, अवेध्य, संबंध रूपी साक्षात संबंध को लेकर रूप का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा जो कि आपके हिसाब से वह संबंध के द्वारा अग्राही है उससे भी ग्राह्यता दोष आ जाएगा संबंधित पाक प्रतिवादी तब कहते है, चलो सारे हटा देता और अनुमान शब्दों संबंधितता संबंधी है कह दिया नहीं, कहने से संबंधी संबंधी इंद्री के संबंधी है इंद्रिय के साथ अपर संबंधी कौन होगा घट संबंधित होगा जब चक्षु का घट का बीच में संयोग आपने माना उस संयोग का दो संबंधी है एक तो चक्षु दूसरा है घट हमेशा संबंध का संबंधी दो वा करते कोई भी संबंध मानने हो गए उसका संबंधी पड़ जाता है कि तो वैशेषिक वैशेषिक के मत से रूपाली में भी विचलित हो जाता है क्योंकि रूपाली क्या है परंपरा संबंध संबंधी होने पर भी द्रव्य नहीं माने जाते हमारे परंपरा संबंध से रूप भी क्या है संबंधी है संबंधित तो हेतु तो उसमें जा रहा है लेकिन वहांित्व का अभाव है हम लोग जो मानेंगे या कोई भी संबंध मानेंगे संबंध सम्ण का संबंधी तो है ना वो भी साक्षात संबंध सम्णध का संबंधी हो चाहे परंपरा संबंध का संबंधी हो है तो संबंधित तो हेतु तो उसमें भी अगर द्रवित्व का अभाव कौन है रूप कौन प्रतिवादी हम लोग वैशेषिक वैशेषिक दृष्टिकोण में क्योंकि वाद कौन कर रहा है उस समय प्राभा करो कुमार भट्ट उनके दृष्टिकोण से हम लोग प्रतिवादी है वैशेषिक तो प्रतिवादी के दृष्टिकोण में परंपरा संबंध का संबंध ही कौन है रूप व्रवित्व का भाव है तो द्रवित्व का अधिकरण में हेतु संबंधित्व तो चला गया विचार हो गया साध्य भाविक हेतु जाना ही अतएव इस हेतु से भी आप शब्द को द्रवित्व से तो नहीं कर सकते तब से चलो द्रवित्व नहीं खंडन कर दिया ना हम शब्त प्रदेश बनाएंगे आपने कहा शब्द गुण होता है है ना तो हम कहते हैं कि शब्द गुण नहीं होता अनुमान करेगा शब्द गुणों न भवती क्यों श्रावण शब्दत्व जातिवत्ती शब्दत्व जाति क्या है श्रावण ही सर्वत्विंदु के द्वारा ही है। शब्दत्व को तत्वत्व उनको सर्वोत्त से ग्रहण करोगे ना अनिंद्र से तो ग्रहण होगा नहीं अत शब्दत्व क्या है वहां पर द्रव्यत्व है क्या गुणत्व है क्या नहीं है अत शब्दी कैसे गुणो पक्ष में भी श्रावण होने के नाते गुण नहीं है सिद्ध हो गया तब सिद्धांत वैशिष्य कहता है हम ये भी कहेंगे शब्दों द्रव्यो न भवती शब्दों द्रव्यम न भवती हेतु यही दूंगा श्रावण जैसा यह हेतु तो गुणत्व को सिद्ध नहीं कर सकता है शब्द में तो यही हेतु तो इसी दृष्टांत को लेकर के द्रवित्व को भी नहीं सिद्ध कर सकता क्योंकि आप देख लो शब्द जाति में श्रावणत्व तो हेतु तो है श्रावण इंद्र का विषय है लेकिन शब्दत्व जाति द्रव्य है क्या नहीं द्रव्य में न बोलती मैं साध लूंगा तो भी बना के नहीं बना उसमें अतएव इत्र द्रवित्व श्रावणत्व बहुत तथा द्रवित्व नवदी यथा शब्द कि नहीं गया। नहीं समान हो गया शब्द में दोष ऐसे अनुमान से कोई नहीं बना सकते वे है कि अद्रवित्वित्व बने द्रव्यम भवती ऐसा अनुमान करूंगा तो भी ये तुल्य हेतु हो जाता है अनेक सदगत संख्या इतना ही हमारे मत से छोड़ो आपके मत में ही उल्टा शब्दगत संख्या में वे विचार हो जाता है शब्दगत संख्या को कौन ग्रहण किया शब्दगत संख्या कौन ग्रहण करेगा श्रोत ही भाई एक शब्द आया दूसरा शब्द आया तीसरा शब्द आया श्रोतेंद्र से तो शब्दों ग्रहण किया अरे कितनी शब्द अपने सुना है यह भी श्रोत से निश्चय होगा उसका विषय हो तदगत संख्या भी है ना संयुक्त समय समय बोलोगे आपके मत में शब्द क्या है प्राभाकर के मत में शब्द को द्रव्य मान करके शब्द का प्रत्यक्ष तो स्थिति क्या बनी संयुक्त से समय सनिक से उसको क्या हो गया शब्द का, का प्रत्यक्ष हो गया, गया। किसे श्रावण अस्तित्व रहे या नहीं वो गुण नहीं है क्या समय शब्द संख्या में द्रवित भी नहीं रहता साध्य भाव अधिकरण में हेतु का चले जाना अनेक आपके मत में स्थापित हो गया आपका अनुमान स्वयं आपके ही वे व्यविचारी ग्रस्त हो गया वे विचार दोष ग्रस्त हो गया वे व्यविचारी हो गया अनेक शब्द संख्या मीमांस शब्द संख्या में द्रवित नहीं रहता द्रवित रहता है क्या नहीं है लेकिन वहां पर आपका शरण हेतु है ये दिक्कत है अतएव हमारा मत ठीक है शब्द गुण आत्मव्यतिरिक्त तो सदी इंद्रिया मध्य नित्य नईव अध्यक्षीकृत यहाँ जाति सुखवत् शब्द गुण होता है क्योंकि आत्मा से भिन्न है वो आत्मा से भिन्न भी है और इंद्रियों के बीच में नित्य इंद्रिय कौन है आपका श्रोत्र इंद्रिय श्रोत इंद्रिय आकाश ही तो है ना कारण है शुले व आकाश का नाम श्रोत और आकाश को हम क्या मानते हैं नित्य है अध्यक्ष अध्यक्षी कृत जाते नित्य श्रोत इंद्र के द्वारा अध्यक्षीकृत जाति कौन है शब्द जाति उसका अधिकरण होने से सुखवत् दिया दे रहे हैं क्योंकि मन जैसे मन आत्मा कर दिया ना नित्य कौ है परमाणुत्मक मन उसके द्वारा अध्यक्षीकृत सुखत्व जाति का अधिकरण है सुख है ना से जब दृष्टान में घटाएंगे ित इंद्रिय क्या क्या लूंगा मन को जाति लूंगा सुखत्व को सदक्रम तो सुख हो जाएगा और वो कैसा है गुण है दृष्टांत हे में हेतु तो भी है अत पक्ष में भी हेतु तो होने के नाते आपको वहां साधु मानना पड़ेगा अर्थात गुणत्व भी सिद्ध हो जाता है और आप उस शब्द को अनित्य भी सिद्ध करेंगे शब्द अनित्य शब्द बोल रहे हैं ना पक्ष शब्द अनित्य साध्य कई बार ऐसे कर चुके पहले भी साध्य को पहले रख देते हैं ये बाद में पक्ष को बहुत सतर्क रहना पड़ता कई बार पक्ष कहीं साध्य को पहले रख देते हैं इसलिए समझने वाले को ध्यान रखना पड़ता है ये तो उल्टा से थोड़े हो रहा है अनित्य में सबसे सिद्ध करोगे क्या शब्द पक्ष है अनित्य तो साध्य शब्द कैसा है अनित्य इंद्रिय विशेष गुणत्व इंद्रिय विशेष गुणत्व कौन सा इंद्रिय आकाश आकाश का विशेष गुण है शब्द में, उसमें विद्यमान विशेष गुण होने से चक्ष जैसे चक्षगत रूप के समान अब उस पर कोई कहता है कि मैं उल्टा भी कर सकता हूं नित्य विशिष्ट करता हूं शब्दों नित्या शब्द कहता है नित्य क्यों आकाश एवं वर्तमान आकाश में ही रहने वाला वस्तु होने से जैसे आकाश में रहने वाला महत्व परिमाण तन महत्व का परिमाण भी नित्य है ना वो नष्ट होने वाला है नहीं जब आकाश नष्ट हो तब नष्ट होगा लेकिन आकाश हमारे मत में नित्य होने से परिमाण भी नित्य है आकाश नष्ट होने का प्रश्न नहीं हमारे मत में इसके बाद तो आकाश नित्य और उसका परिमाण घटेगा बढ़ेगा ऐसा भी नहीं होता अतिवि नित्य है तदगत आकाश में गुण को भी नित्य मानना चाहिए आते हुए शब्द नित्य हो गया शब्दों नित्य आकाश मात्रवृत्तित्व आकाश मात्रवृत्ति आकाश एवं वर्तमान मैंने आकाश मात्रवृत्तित्व हेतु दृष्टांत क्या तन महत्व तन महत्वने आकाशकृत मात्र परिमाण के समान इति प्रतिपक्ष ऐसा सब खराब कर दूंगा इति न परिमाणव ऐसा सद्रश नहीं कर सकते क्यों आकाश भाग विनष्ट घट स्व संयोग वह वे विचार है आकाश में विद्वान विशेष संयोगों में आकाश है बहुत विशाल है व्यापक है कोई संशय नहीं लेकिन आकाश की ही एक भाग में घट है एक भाग में कुछ और एक भाग में कुछ और एक भाग में कुछ और अलग अलग है ना ऐसा हम ही लोग कमरे का आकाश है कक्षावच्छिन्न आकाश इस कक्षावच्छिन्न आकाश में हमारा संयोग पूरा का पूरा है क्या पूरे कक्षाश का हमारा सहयोग नहीं है कक्षा देशाविन्न भाग में हमारा है। भाग में भाग में उनका शरीर का संयोग है उस शरीर का संयोग है ऐसे उसमें भी मानना पड़ा जैसे महाकाश में एक कक्षा को एक मान लिया एक भाग मान लिया तदवचिन्न आकाश माना उसमें आपका संयोग पूरे में नहीं है है ना? इसीलिए यथा आकाश में आप एक विनस्ट घट का संयोग ले लो वो कहा नहीं। एक तीन चित में वो आकाश भाग विनष्ट घट संयोग घट इव स्व घटे स्व संयोग घट में भी दोनों जगह रहेगा उस विनिष्ट घट का जो संयोग घट में भी है और तेजावच्छित आकाश में व्यापक आकाश का एक भाग में एक विलक्षण संयोग मिला है ना वह विलक्षण संयोग में विलक्षण संयोग कैसा है आपका अनित्य की नित्य अनित्य अर्थात तो आपके साथी का भाव अधिकरण हुआ कि नहीं हुआ आपने जो प्रतिपक्ष बनाया उसका तो साथी क्या है शब्द नित्य उसके अभाव क्या है अनित्य तो। उसका ग्रहण कौन हुआ आकाश एक विशेष संयोग है ना आकाश विद्वान यह विशेष संयोग लेकिन वह योग आपका, आपका हेतु में क्या हेतु बैठा हुआ है आकाश बैठा हुआ अतएव साध्य विचार हो गया आकाश भाग विनष्ट घट स्व संयोग क्योंकि आकाश मात्र वृत्ति है ऐसा नहीं कर सकते मत प्रमाण के समान तो प्रयोग का खंडन कर दिया शब्द नित्य होता है क्योंकि जो है आकाशगत विशेष संयोग में उसके विचार है एक और अनुमान करते हैं शब्दों अरसत्व सती अवैवी अग्रह के गंधवती भाटम प्रति एक कुमार भट्ट के प्रति ज्ञान से शब्द कैसा है अनित्य है अरसत्व सति रस नहीं है होता हुआ अवैवी के अग्राहक इंद्रिय अवैवी के अग्राहक के अवैवी ग्राहक पहले कल हुआ था चर्चा, अवैव अवैवी के ग्राहक कौन कौन इंद्रिय हमारे पास रसन है। चक्षो। सबसे पहले कहा दूसरा इंद्रिया। तीसरा मन द्रवी का ग्राहक मन होता है कौन सा द्रवी ग्रहण करता है मन आत्मा को चक्ष घटालियों को तो भी हमें ऐसा ध्यान रखना है द्रव्य और बाकी बच्चे कितने आपके पास तीन और कौन कौन ग्रहण श्रोत्र तो आप चर्चा कर सकते ग्रहण और प्रश्न के द्रव्य के अवयवी के अग्रह इंद्रिया अवयवी के अग्रह होता हुआ होगा गृहमान जाति का अधिकरण है गृहमान जाति कौन लेंगे अवयवी के अग्रह से दृष्टान और पक्ष के लिए जाति होगा दृष्टान्त के लिए गंधत्व और पक्ष के लिए शब्दत्व जाति कौन हो जाएगा दृष्टान्त में गंध पक्ष में शब्द अधिकरण इसलिए हमने अर्सत्य कह दिया दोनों ही लिया दृष्ट हेतु में नहीं ले रहे दोनों गंद को दृष्टान पक्ष में डाल दिया अब एक ही जगह व्याप्ती हो रही थी कहा रसेंद्र ग्राह में रस इंद्र ग्राह रस में तीसरे विशेषांत ले द्रवी के अग्राहन हमारे पास बताया तीन के अग्रह कौन है तीन श्रोत्र घ्राण श्रोत्र, श्रोत्र का विषय कौन है शब्द क्या है गंध वो हमारा दृष्टांत हो गया और बचा कौन है अवय के अग्रह इंद्री ग्रा... रसने का विषय होता रस एक बच गया इसमें व्या होती है इस हेतु का यदि हम हेतु करते अवैवी अग्राहकमान जाति से आप ले सकते हैं। जगा? रस ले जाएगा रसिप हो जाएगा निवारण करने के लिए आप कहीं और जा ही नहीं सकता और कहीं भी जा नहीं सकता क्योंकि एक तो हमारे पक्ष है दूसरे सब पक्ष है अवैवी अग्राहक तीन में से इंद्रिया का विषय से तीन में से दो को क्या कर दिया एक को पक्ष एक को सपक्ष कर दिया है और विपक्ष अवस्था एक ही है, है, है। तो, किसको लूंगा घ्राणी उससे ग्राह जाति जाएगी गंधत्व उस जाति का अधिकरण कौन हो गया गंध दृष्टांत में चला गया हेतु और वहां उस हेतु में अनित्व भी है गंध में अनित्य हेतु भी है साध्य ग्रहण हो गया, अब पक्ष में पक्ष में गया उसमें। और अवैविक हो जाएगा श्रोत्र तो ग्राह गृहमान जाती है शब्दत्व उसका अधिकरण हो जाएगा शब्द पक्ष में चला गया अभी हेतु रह गया तो अपने आप साध्य अनित्व वहाँ स्वीकार करना पड़ेगा प्रति आत्म विशेष गुण अन्य इंद्रिया मध्य नित्य नहीं क्रिय मानतां और जो लोग कहते हैं नहीं भाई शब्द नित्य है किंतु क्यों क्योंकि आत्मा का विशेष गुण हो उसे भिन्न होता हुआ इंद्रियों के बीच में नित्य इंद्रिय श्रोत के द्वारा ग्राह्य है वो नित्य के द्वारा ग्राह्य होते हैं वो गुण भी नित्य होता है ऐसे करके पकड़ रहा है जैसे दृष्टांत ने क्या कर इसलिए दे देते गृहमाण नित्य शब्द नित्य है आपके गुण बिन होता हुआ इंद्रियों के मध्य में नित्य के द्वारा गृहमान होने से दृष्टांत की हम हाँ? कौन आप में लेना, लेना। आपका भी कैसा है आप गदे को पूरा घटेगा आपके विशेष गुण है भिन्न ही है आत्मा आपसे भिन्न है और इंद्रियों के बधे नित्य इंद्रिकोण मन मन केवल गृहमान ही नहीं इसे आत्मा में हेतु तो चला गया और आत्मा नित्य तो है ही है आप को सभी लोग नित्य मानते हैं अतएव आत्मा भी दृष्टान में हेतु तो घट गया अतएव अक्षय घट जाएगा शब्द में ऐसे भी कोई कहे तब कहते नहीं नहीं दुख का भाव में वे विचार यही तो कहा विचार हो रहा है दुख का भाव में ये दुखा भाव से किस दुखा भाव को लेना है दुख प्रध्वस्व नहीं दुख का प्राग भाव दुख का प्राग भाव भी कैसा है किसके ग्रहण होगा मन के तरह तो ग्रहण होगा दुख कहां होता है इनके मत में आत्मा में या मत में सुख दुख इच्छा कहा जानेगा मन से तो पकड़ोगे आप मन आपने माना है सारा वह का लक्षण घटेगा आत्मा का विशेष गुण से भिन्न भी है प्राग भाव क्योंकि विशेष गुण कौन है दुख है दुख प्राग भाव तो गुण नहीं है ना तो तो अभाव है इस आत्म तो विशेष गुण भिन्न तो कहा गया दुख में। और प्राग कैसा है नित्य इंद्रियों के, बीच में से नित्य मन के माने। तो में सभी में यो गुणों ग्राह तदगत जातिर तदभाव ग्राह गुण जिस इंद्र से ग्रहण होता है उस गुणगत जाति को और उस गुण के अभाव को उसी ग्रहण का होता है इस नियम के आधार पर मन के द्वारा मैं दुख का प्रतिष्ठ करता हूँ आत्मगत गुण का है ना अच्छा दुख प्राग्वा का प्रतिष्ठा कौन करेगा ही तो करेगा तो यह तो कि नहीं दुख प्राग्व और लेकिन वहां आपका साथ दे के नित्य दुख प्राग्वा नित्य है कोई भी प्राग्वाव नित्य नहीं होता ग भाव वाले है लेकिन शांत हो जाता है वो घटक प्रागुव का जी कब से मालूम नहीं किसी को जब से मृतिका पैदा हुआ तब से घटक का नहीं है लेकिन जिस दिन घट को बना लेता है कुंभगात उस दिन से घट बन खत्म हो गए नष्ट हो जाता है तब दुख प्राग भाव जिस दिन आपके अंदर दुख पैदा हो गया नष्ट हो नहीं हो गया वो तो नित्य तो नहीं है ना तो साधा हित चला गया नित्यतम उसका भाव कौन हो गया अनित्यतम ये अनित्य दुख प्राग भाव में वह आपका हेतु है आप इंद्रिया के द्वारा गृहमान है वो तो साध्य भेद चला गया दुख प्राग में तो आप हितु में बिचारी होने से इस शब्द में नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं सामान्य वृत्व स्थिति विशेषण ऐसे और विशेषण जोड़ दूंगा तब भी परमत है तरफ जाति परमत है, उसमें भी जाति माना जाता है अभाव में भी जाति है अभाव में अभावत्व जाति को दूसरे मानते हैं उनके दृष्टिकोण में आपका अनुमान तब भी वह विचारी हो गया उस दुख प्रभाव में कि मोमांसक गण भले हम नहीं मानते नया एक वैशे लोग अभाव में अभावत्व जाति नहीं मानते जब उसका नाम अभाव रखते तो हो जाति कहा से होगा लेकिन उनका कहना कि नहीं नहीं है प्रती का दृष्टिकोण हम क्यों तो हम लोग जो भी मानते हैं पदार्थ लक्षण क्या है पदार्थ कहते पदार हो पदार्थ किसको कहा जाता है मानव नहीं सीधे सीधे पदस्य अर्थ है पदे में गम्यो अर्थ है कि पदार्थ पद से गम्य कोई भी अर्थ का नाम पद अर्थ अभाव पद है या नहीं उसके गम्य कोई ना कोई अर्थ होगा ना वह अर्थ सतप्त होगा कि जाति माननी पड़ेगी, नहीं तो असत मानता क्यों वह पद गम्य अर्थ होता हो अभी वह निस्त है लेकिन जब पद गम्य अर्थ सतक्त होगा उससे तो जरूर जाति होगी द्रव्यधिवर्त अतः अभाव जातिमा यदा भूतर्णिश घटा भाव चतुर्णश घटा भाव हर्म घटाभाव पाकशालाषटाने घटाभाव सर्वु घटाबू यम स्वीकर्तमी गच्च सांती चेत घटाभा नव घटा एक जातिरस्वी अनेक प्रकार घटा मानते ये भी घटाव वहाँ भी तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हजारों घटाभावें क्योंकि घट में भी घटत मनते घट में घटत मानते हैं? क्योंकि या कोई घटे जाती है इसका क्या है निने यहां अनेके घटा सी तस्तिस्वीक्रीय तथा अनेके घटाभाव अतः तटवात्व जातिस्वीया थी थी थी थी इसे का गाना है घटाभाव में घटाभाव तो जाती है तो इसलिए कह रहा आप मीमांस दृष्टिकोण से सामान्य विशेषण देने पर भी दुख प्राग भाव में विचार होगा कि तो दुख प्राव में कैसा है सामान्य वाला है हेतु तो तब भी वहां ज्यादा है अरे व्यविचार तो इससे बचता नहीं है वैशेषिक दृष्टिकोण से बने व्यविचार नहीं है आपके अनुमान में आप हित दृष्टिकोण से विचार हो गया ना ये इनका कहना है परमे मीमांस मत ते जाति यदा कुमार यद्वा अनुत्ति व्यादिग्रय यतस्तवादी वस्तु परमे यम यद्वा अनुत्ति व्यादिग्राह क्योंकि जाति हमेशा अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के द्वारा ग्रहण होता है अयम घटा घटा एंघ अयम पटा पटा पट एम पट एम पट अब अयम घट एम घट एम घट में अनुवृत्त है घटत और व्यावृत्त है अयम पटाएम पटा पठा में या घटत नहीं है इस तो अयम पटाय में अनुवृत्त है और अयंघा में व्यावृत्त है इस अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के द्वारा जाती ग्रहण होकर जाता जिसले ऐसा इसलिए गवादि समान सामान्य नाम का चीज को भी एक पदार्थ मानना चाहिए और प्रमेयत्व तो अच्छा गम्यताम और प्रमेयत्व तो भी उसका अंदर है प्रमेय भी है अत्य स्वतंत्र पदार्थ मानना चाहिए सामान्य को जाति को ऐसे उन्होंने कहा